श्री श्रीरामकृष्णकथा ष्ठ परेद श्रीरामकृष्ण विजयादिवसे दक्षिण सभक्त प्रभु श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरम विराजते वेला नववादन मिता सै लघुखट्टायाँ विश्राम मणिभूतले उपीष्ट तेना श्री प्रभु सह अद्य विजया रविवार अक्टोबर मसल से दिवस दयाशीत्यदतम ख्रीष्टाब्दस्य आश्वन से शुक्लादशमीतिथि कासर षो दिवस ऊन द्वादशाब्दस इदान राखालाभुस निवसती नरेन्द्रभवनाथ अंतरा अंतरा याता यातम कुरता श्री तदियो प्रभु तदीयो भ्रातपुत्र श्रीयुक्तरामलालस्था हाजरा महोदय महाशयो निवसति राम मनोमोहन सुश्मास्टर महाशय बलरामते अभी प्राय प्रतिसप्ताह श्री प्रभु साक्षात् बाबु राम द्येक वारं कृत स्री राम सदक बारात्कार पूजा तवूजावकाशो जाता मणि आम महाशय अहम सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा दिन केशवसेन गृह प्रत्यम ग्रीरामक्रमूषे भो मणि दुर्गापूजा अत्युत शुत श्रीरामकृष्ण किं तद्रूहिभो मि केशवस प्रत्यम प्रातः उपासना तद दसवादनादवादनपर्यम दस तदुपासनासम स दुर्गापूजा व्याख्यानम अकार्षी तेनोक्त माता चेत के मा दुर्गा मंदर आनीयते चेत तदा लक्ष्मी, कार्ति लक्ष्मी सरस्वती कार्तिको स्वयं आगच्छन्ति। लक्ष्मी ऐश्वर्य सरस्वती ज्यानमी काक्रम्ल गणेश सिद्ध्य माता आया चेत प्रभो श्रीरामकृष्ण नरेन्द्राद अतरंगा श्री प्रभुसर्वरण श्रुतवा अंतरा अंतरा चेशवोपास विषय प्रश्न जिज्ञासी प्रवृत्ता अंत उक्त या इतस्तो न अत्रिव आगत ये नाम गास्ते केवल मत्रिव अतरंगस्ते कवलम्रगछेयु नरेन्द्रभवनाखालाेत मातरंगा नैते साधारण रासनीया नरेन्द्र कि मनुषे मणिम महाशय अत्युत श्रीरामकृष्ण पश्य गुणको नरेन्द्र गीते वादने विद्या जितेन्द्रियद्वाहो न क्यति आब्यादी मन श्री प्रभुमणिना सह पुनरालपति साकारो निराकारो विमूर्ति ध्यानम, मात्र ध्यान श्रीरामक तव इदान कीदृशीस चिंतन चल प्रचल तम साकारे ऋचिमाकारे मणिमहाशय साकारगछति मन पुनः निराकारे तो मन स्थिरी स्थिरीकर् शक्य मैं श्रीरामकृष्ण दृष्ट निराकार प्रथम प्रयत्न न मनो न स्त्री भवती प्रथमतः साकारो ही उत्तम मणि किएं सामस मृणमूर्ती चिंतन श्रीरामकृष्ण किन्मयीना मूर्ती चिंतन मणिमहोदय तथा तो पाणीपादचित कर्तव्य परमेत विमृशा ये प्राथमिक रूप प्राथमिकदशायापचितनम अंतरेण मनो न स्थिभ्योम अस्त स ही नानूपारणे समर्थ स्वृप कि शक्य श्रीरामकृष्ण आंसु तथा ब्रह्ममयी स्वूप मणि जोशमास्ती कियप्रभु पृछति मणिम महोदय निराकारा कीदृश कि असौ अवर्णनीय श्रीरामकृष्ण किचि चिंति तत्कृशंजासी प्रभु किंचित मौनम आश्रित तदन साकार निराकार साक्षात्काराभव कीदृश्त विषे एक वचनम उतवान श्रीप्रभुना मौन सामश्रित श्रीरामकृष्ण जाना एतस्य सम बोधे साधनम अपेक्षितम, सामबोधे रत्नम यदि दिक्षु जिघ्रिक्षुर्वा तदा परिश्रमम कृत्वा, पिश्रम्वाजीमाय द्वार निशील विधेय तत्नमि बहिरानेय अलितकुटीर द्वार निकषा दंडा मनस चिंतयामी अयम द्वार उद्घाटित महामंजुषाया किल भंगवा केवलं निस्सारितवल दंडा सता चिंतन न साधीय साधनमेक्ष